आज 10 अक्टूबर 2013 गुरुवार का दिवस है और हर त्रिकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है अपने पिछली बार जहां छोड़ा था वहां से उस तार को पकड़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं अपने पढ़ा था मोक्ष से नहीं किंचित धामास्ती न गमन मनत्र अज्ञान ग्रंथ विधा स्वशक्त्य अभिव्यक्ता मोक्षने पढ़ा था कि मोक्ष कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर कि कोई जाना होता है तो मोक्ष से नहीं वो किंचित धामास्ते हो कोई धाम नहीं है कि हम फलाने धाम में चले जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा न चापी गमनामान नेत्र न उसका मतलब यह है कि हमको कहीं और जाने की जरूरत है हम जहां हैं वहीं है, वही है। मोक्ष यहीं पर अज्ञान ग्रंथि भेदा जब अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है उसका भेद हो जाता है अज्ञान की ग्रंथि जब खुल जाती है जब ज्ञान का बोध हृदय में प्रकट हो जाता है तो स्वशक्ति अभिव्यक्ता जब अपनी स्वयं की वास्तविक शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाती है तो उसे का नाम मोक्ष तो मोक्ष कोई क्रिएट नहीं होता जैसा मोक्ष की कोई हेतु नहीं होती जैसे बोले कि इसके द्वारा मोक्ष हुआ ऐसा नहीं मोक्ष वास्तव में अनावरण है जैसे हमने कुआ खोदा जल निकला तो जल की रचना नहीं करी तुमने जल बनाया नहीं जल तो था ही हाँ। लेकिन हमने उस जल को अनावरत कर दिया उसका ऊपर आवरण जो पड़ा था वो तो अनावरत एक पत्थर है उससे मूर्ति बनाई तो उसको सचमुच में उसका अनावरण हुआ उसमें जो आवृत्त थी वो हटा दी हमने उसका आवरण इस तरह जब हमारे ज्ञान अज्ञान की ग्रंथ थी खुलती है और ज्ञान की प्रकाश हमको दिखाई देना लगती है तो उसे का नाम मोक्ष है ये कोई ना तो कहीं जाना होता है ना कोई उसका धाम है ना कहीं उसका पहले से मिला, मिला हुआ है फिर वही बात कर सकते हैं जैसे घट आकाश है उस आकाश की हम कहते हैं कि मुक्ति तो वो तो वहीं कम ही रहेगा आकाश वो घट हट भी जाएगा तो वो आकाश तो जो स्प्रेस है वहीं कम रहेगा लेकिन वह अब उसकी आइडेंटिटी बदल गया वो महाकाश हो गया जो अभी तक घटाकाश भिन्न अज्ञान ग्रंथिर गत संदेह पराकृत भ्रांति प्रक्षिण पुण्य पापो विग्रह योगे अप्यसो मुक्त अब जिसकी अज्ञान की ग्रंथि खुल गई है उसके जिसके संदेह समाप्त हो गए हैं जिसकी भ्रांति का उसने त्याग कर दिया है इसको जो अभी तक भ्रम था उसका उसने त्याग कर दिया है उसके पुण्य पाप भी उसी समय नष्ट हो गए और वह शरीर के साथ रहते हुए भी मुक्त है जब तक अभी उसका शरीर है लेकिन उसके बावजूद भी मुक्त है कैसे मुक्त है कि अग्नि अभिदग्धम बीजम यथा प्ररोहा समर्थतामेति, में ज्ञानाग्नि दग्धमेव कर्मना न जन्मप्रदम जिस तरीके से अग्नि अभिदग्दम अग्नि के द्वारा भुने गए बीज अपना अंकुरण का स्वभाव खो देते अंकुर की क्षमता समाप्त हो जाती उसी तरह से ज्ञान की अग्नि से हमारे समस्त कर्म पुनः जन्म देने की क्षमता खो देते उसके बाद में वो पुनः फिर से उसका जन्म नहीं होता परिमित बुद्धित ये बुद्धित्व नॉर्ट में इसलिए पढ़ा अपन इनको पढ़ चुके हैं पिछली बार परिमित बुद्धित्व ही कर्मोचित भाविदेह भावनाया या संकुचिता चितेरेता देहध्वन से तथा बहुती जब हमारे चेतना संकुचित बुद्धि के कारण देह भावना को रख के कोई काम करती है संकुचित भावना से काम करती है जैसे वो अपने आप को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सार्वभौम चेतना न मानते हुए अपने आप को इस शरीर की भावना से काम करती है, कि ये शरीर में हूं इस भावना से काम करती है तब कौन सा मल अपना कार्म मल हवी हो जाता है और वो कार्म मल हमारे इस शरीर के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा अपने कर्मों के रूप में एकत्रित करता चला जाता है जिसके द्वारा हमको पूजा स्टक के द्वारा अन्य शरीर की प्राप्ति होती है और किस प्रकार के शरीर की प्राप्ति होती है जैसी हमारी वासना होती है जैसे मैंने कहा कि अभी मेरा ये काम बाकी है मेरे को अभी ये कॉलोनी का काम करना है या ये फैक्ट्री का काम करना है ये मकान काम करना है ये बच्चों की अभी काम बाकी है मेरा इसकी एजुकेशन बाकी इसका स्वास्थ्य बाकी इसका ऐसा कर तो जीवन में कई वासनाएं होती कि हमको ये ये चीजें अभी तक पूरी करनी है और मृत्यु को पूर्ण वो वासनाएं जब समाप्त तो नहीं होती तो उन्हीं वासनाओं के अनुकूल वो नया शरीर प्राप्त और उस शरीर को सुब्दुख के कर्म के अनुकूल मिलते अब इसके आगे ये बड़ा अच्छे चार श्लोक है एक साथ यदि पुनः अमलम बोधम सर्व समुत्तीर्ण बोध कर्तवयम वितत्मन अस्तम इति उदित महारूपम सत्य संकल्पम अब यदि पुनः ऐसे व्यक्ति को जो संसार में खोया हुआ है संसारिक भावना से काम कर रहा है आणोमल उसने बहुत इकट्ठे कर आणोमल के द्वारा कई कर्मफल उसने इकट्ठे कर लिए हैं जिनको अब भोगना बाकी है लेकिन उसके बावजूद यदि उसको पुनः अमलम बोध हमने शुद्धता का कि मैं शुद्ध चेतना हूं इसका बोध हो जाता है अमल है ना शुद्ध जो मल से रहित है तो यदि पुनः अमलम बोधम सर्व सर्वसंपुत्तीर्ण सबसे परे इन सबसे परे है वो बोध कर्तमय और जो बोध स्वरूप है वितमन अस्तम इति उदित महारूपम जो उदय और अस्त से परे है और प्रकाश स्वरूप भारूपम मतलब भा यानी प्रकाश होता है भारूपम अस्तम इतिदित वित मन यानी जो ना तो अस्त हो सकता है प्रकाश उस प्रकाश की बात कर रहे हैं अन्यथा दूसरे जो सांसारिक प्रकाश हैं वो उदित भी होते हैं और अस्त भी होते है धूप आती है चली जाती है ये का प्रकाश आता है बिजली चली गई तो बंद हो जाता है क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है वो प्रकाश जो औरों पर निर्भर है वो आता और चला जाता है, जिसका उदय और अस्त होता है लेकिन ये जो भास् स्वरूप है या प्रकाश स्वरूप चेतना है इसका ना तो कभी उदय होता है ना कभी अस्त होता है और ये सत्य स्वरूप होती, सत्य संकल्पों ये सत्य स्वरूप होती, क्योंकि आप इसको नष्ट नहीं कर सकते आध्यात्म में सत्य की क्या परिभाषा है कि जो अचल अटल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जो नष्ट नहीं की जा सकती जो सदा थे सदा रहेगी क्योंकि हमारे अपने शरीर को अंदर देखो इस विग्रह के अंदर देखो तो हमारा शरीर लगातार परिवर्तित हो रहा है हमारा मन सतत परिवर्तनशील है बुद्धि सदा परिवर्तित हो रही है उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर का आकार प्रकार बदलता है उम्र के साथ हमारे विचार बुद्धि बदलती है हमारे मन की अवस्थाएं रोजाना बदलती लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई अविचल तत्व है तो वो है हमारी चेतना जो सदा आपको मात्र इस सबको ऊर्जा देते हुए स्वयं निश्चल रहती है जो अपरिवर्तित तत्व है वही रहती है तो वही सत्य संकल्प है तो दिक्काल कलम ये बड़ा अच्छा शब्द है दिकाल कलन विकलम ध्रुवम अव्ययम ईश्वरम सुपरिपूर्णम ये लाइन बड़ी सुंदर है दिकाल कलन कलम दिशा और समय दिकाल का मतलब होता है और समय है ना ये शब्द आपको बड़ा मजेदार लगेगा जो आइंस्टीन ने नाम दिया स्पेस टाइम है ना स्पेस टाइम उसने एक यूनिटी बताई है कि दो नहीं है ये एक यूनिटी एक कागज के ऊपर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो सकते हैं लेकिन इन दो दिशाओं के बगैर कागज नहीं हो सकता कागज कितना भी छोटा हो उसमें राइट एक्सिस के ऊपर दो दो एक्सिस होंगे होंगे उससे एक एक्सिस का नाम उन्हें रखा है समय एक का स्पेस है ना एक का दिशा एक का काल ना? तो दिक्काल जो दिशा और काल से पकड़ में नहीं आ सकता कितनी सुंदर व्याख्या दी है चेतना की कि वो दिशा और काल से पकड़ में नहीं आ सकती क्यों नहीं आ सकती किसी भी दिशा में चले जाओ वो सोचो कि आगे जाके उसका कान पकड़ के ले क्यों जितनी दिशाएं हैं वो उसी के अंदर है दे दे तो वो उसके बाहर तो जा ही नहीं सकते आप क्योंकि दिशाएं उसके भीतर हैं तो दिशाओं में रहते हुए यानी अंतरिक्ष में रहते हुए हम अंतरिक्ष का पार नहीं पा सकते क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर हम हैं और हम सोचे हम अंतरिक्ष की परिधि पर जाकर उसको पकड़ लेंगे कि ये रहा ईश्वर ये नहीं चेतना नहीं पकड़ सकते क्योंकि दिशाएं उसके अंदर हैं और काल हम भूत में कितने भी चले जाएं भविष्य में कितने भी चले जाएं तो भी नहीं कह सकते भविष्य में जाके कह सकते कि पीछे छूट गया या भूत में जाके कहता कि यहां से शुरू हुआ क्योंकि वो अनादि है और अनंत है क्योंकि उसका अंत हमारी अपनी सीमाओं से बाहर है हमारी समझ की सीमा से भी बाहर है और ये क्रिएशन है सृष्टि की सीमा से भी बाहर क्योंकि उसके उधर के अंदर समय भी है और अंतरिक्ष भी तो दिक्काल कलन विकलम क्योंकि दिशा और काल के द्वारा हम उसकी कलना या गणना या पकड़ना चाहें उसको तो हम उसको नहीं पकड़ सकते कि इतनी दूर के बाद जाएंगे तो ये पकड़ में आ जाएगा नहीं क्योंकि जो दिशाएं हैं उसी का स्वरूप और जो समय है वो भी उसका स्वरूप है इसलिए हम भूतकाल या भविष्यकाल में जाके उसको नहीं पकड़ सकते न दिशाओं में जाके उसको उसकी सीमांकन कर सकती है यहां से लेकर यहां तक क्योंकि दिशा और काल की पकड़ के बाहर है वो दिक्काल कलम विकलम ध्रुवम वो ध्रुव है यानी उसी के आसपास सब कुछ सृष्टि ही बनी हुई है अव्ययम जिसका कभी ह्रास नहीं हो सकता हमारे शरीर का ह्रास हो जाता है अभी एक उंगली कट गई अभी एक हाथ टूट गया अभी हमारा के ट्रैक्टर निकाल दिया हमारे शरीर का सतत ह्रास होता है उत्पत्ति होती है वृद्धि होती है ह्रास होता है क्षय होता है और नाश होता है ये सारे गुण हैं हमारे शरीर के लेकिन उसका कभी ह्रास नहीं होता कभी उसमें अव्यय नहीं होता तो अवयम, ईश्वरम सुपरिपूर्णम वो सुपरिपूर्ण है ईश्वर की परिभाषा देखिए कि वो सुपरिपूर्ण है परिपूर्ण से भी बड़ी बात है सुपरिपूर्ण सुपरिपूर्ण का मतलब होता है उसमें अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है तभी अद्वैतवादी कभी कहेगा नहीं कि तुम तो तुमको फूल तो चढ़ा दूँ तुमको तो तो नेवेद लगा दूँ कि तो तो तुम्हारी आरती उतार दू क्यों कि भाई पुष्प भी तुम हो और किसको चढ़ाओ अब एक चक्कर अपन पढ़ेंगे यहाँ पर परापूजा, पूजा है ना आदिशंकराचार्य ने लिखी थी परापूजा, है ना कि मैं आसन तेरे को दू मेरे को लू कैसे कौन सा आसन लू कहां बैठू तु तो है आसन रूप में भी तु है मैं पुष्प किसको चढ़ाऊ है ना प्रकाश स्वरूप तू स्वरूप है तू प्रकाश स्वरूप तेरे को क्या दिया दिखाऊ है ना जो संसार का जो प्रकाश है वो तुझसे ही है मूल प्रकाश का श्रोतित तू है तो तुझको क्या मैं दीपक दिखाऊं और कैसे तेरी आरती उतारूं तो उसमें और तेरे को क्या समर्पित करूं तो वो सुपरिपूर्ण है उसको कोई चीज की कमी नहीं है उसको कोई लालसा नहीं है उसको कोई कमी नहीं है बहुत शक्ति वात प्रलय उदय विरचनायक करता और ये शक्ति के जितने स्वरूप हैं उन सब के रूप में तो अकेला ही उपस्थित है उन स्वरूपों को तो बदल देता है कहीं उसने चटाई बना दी कहीं मकान बना दिया, कहीं आदमी बना दिया तो उसने फूल भी बना दिया एक झरना बनाया था तो चांद भी बना दिया आकाश बना दिया उसने बनाने वाली चीजों में लेकिन वो समझते हैं क्या उसी की शक्ति के प्ररूप हैं भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उसके तो बहुत शक्ति वात प्रलय उदय विरचेनाक करारम उनमें सब उदय प्रलय होता रहता है उन रूपों में एक रूप का उदय होता है एक रूप का प्रलय हो जाता है फिर एक रूप उदित होता है दूसरा प्रलय हो जाता है तो सृष्टि आदि विधि सुवेद समातमानम शिवमयम बुद्ध अब जिसकी बुद्धि में यह शिवमयता आ जाती है जिसकी बुद्धि में यह बात समझ में आ जाती है जो अभी तक यही कही जा रही है जिसकी बुद्धि में ये यह सुमयता कथमेव संसारी अब वो संसारी कैसे रह सकता है एक सामान्य जीव कैसे रह सकता है जिसको ये समझ में आ गया अब वो संसारी तो रही नहीं सकता कथमेव संसारी उ संसारी सियाद्युत को वरणम वो कैसे और कहां संसारी रह सकता है और वो कैसे संसरण कर सकता है एक जन्म से दूसरे जन्म में दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में वो कैसे के, जा सकता है है ना? इस प्रकार से प्रश्न पूछ को बता रहा है कि वो अन्य जन्मों में संसरण बंद कर देगा क्योंकि उसके बाद में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों उसके इस ज्ञान के अग्नि में उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाता है उसके बाद में उसके कर्म वंध्या हो जाते हैं जो पुनर् पुनः अंकुरित होने से असमर्थ होते हैं ऐसी परिस्थिति में उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता क्योंकि बिना प्रारब्ध कर्म के जन्म नहीं होता प्रारब्ध कर्म होते हैं तो उनको भोगने के लिए हम एक जन्म लेते हैं इस जीवन में हमको ये, ये कर्म भोगने हैं और वो कर्म जो इस जन्म में नहीं भोगने हैं और बाद के जन्मों में होते हम्म हैं वो संचित कर्म है। कि हमारे बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो अभी इस जन्म में नहीं भोगना है वो छिपकली बनने जब भी भोगेंगे या जब हम उल्लू बनेंगे जब भी भोगेंगे तो वो और संचित है अभी तो वो भी बचे हुए हैं लेकिन इसमें न केवल प्रारब्ध कर्म संचित कर्म समस्त किस्म के कर्मों का नाश हो जाता है आगामी कर्मों का भी नाश हो जाता है यानी आप तुम इस जीवन में रहते रहे तो और भी जो कर्म करोगे वो पहले अग्रिम जमाना हो जाती है उसकी पहले से नष्ट हो जाती कि तुम करो उसके पहले समाप्त हो जाते इति युक्त भीरपी सिद्धम यर्म ज्ञानिनो न सकलम तत् अब इस युक्ति से यह समझ में आ जाता है जो भी कर्म ज्ञानी का होता है वो फल नहीं देता इति युक्ति रूप सिद्धम य कर्मम ज्ञानी नो नकलम न ममे तु अभी तू तस्से तो न ही फलम लोके जब उसकी ये दृढ़ भावना होती है कि यह मेरा नहीं है क्योंकि जब मैं कहूं मैंने दान दिया मतलब ये पैसा या रुपया या जो मैं देने जा रहा हूं ये मेरा है और ये मैंने तुमको दिया तो इस भावना से जब मैं काम करूंगा तो इस शरीर भावना से काम करूंगा इस शरीर भावना से काम करूंगा तो उस पुण्य फल को भोगने के लिए मैं कर्मफल एकत्रित करूंगा कार्मल मुझे फिर उस नए कार्य को करने के लिए या नए जन्म को लेने के लिए प्रेरित करेगा वो कार्म फल फिर जब फल फलित होगा तो उस नए जन्म में मुझे उसका सुख मिलेगा लेकिन इस युक्ति से यह सिद्ध होता है कि अगर वो ये कहे कि यह मेरा नहीं इधम न मामा न ममादय मई तू तस्से थी दहाड़े तोते या दृढ़ निश्चय हो उसका कि यह मेरा अपना नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं यह शरीर जो है ये जो कुछ कर रहा है इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है मान लो शरीर दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है अपने उन कर्मों को भोग रहा जिन कर्मों के आधीन शरीर प्राप्त कराया। अब उन कर्मों को भोगने के बाद उन कर्मों का प्रारब्ध कर्मों का नाश भोगने से होता है और बाकी समस्त कर्मों का नाश ज्ञान से होता है प्रारब्ध कर्मों को तो भोगने से ही नष्ट कर सकते जैसे अपन ने कोई दुख मिला तो उस शांत चित्त से उसको भोगो तो कर्मों का नाश होता अच्छा ये चीज आपको कितनी हृदय की शांति देती है विपरीत परिस्थितियां आती है जब आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ बहुत परेशानी आती है कुछ काम करने जाते हो तो ठीक से सिद्ध नहीं हो पाता अनुकूलता नहीं होती किसी भी चीज में परिवार में व्यापार में संसार में समाज में प्रतिकूलता प्रतिकूलता दिखाई देने लगती तो ऐसी स्थिति में हमारे हृदय में एक जो दृढ़ मजबूती से कोई चीज हमको ताकत देती है जो हमारी भीतरी ताकत को बढ़ाती है इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है वो है ये भावना कि शरीर ने जो कुछ कर्म पूर्ण जन्म में किए थे उसका ये परिणाम है है ना कोई कहता है कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली कोई बोता कि मेरे बच्चे अच्छे नहीं निकले कोई बोलता कि मेरे को धंधा अच्छा नहीं चला मेरा मामा पैसे मिले कि मेरे को बचपन से ऐसा ऐसा करा तो कई बातें तो उन चीजों को अगर हम ये सोचें कि दूसरों से तुलना करें तो हमेशा दुखी रहते हैं कि देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी मेरी कैसी लड़ाक है उसका बच्चा कितना अच्छा मेरा कितना पढ़ने में डल है या उसका कितना सुंदर है बच्चा मेरा कितना क्रूप है इस प्रकार के ढेर सारी भावनाएं होती हम दूसरों से जब भी तुलना करते हैं तो तब तो कहते ईसावास्यम इदम सर्वम न किंचित जगत्याम जगत सब कुछ ईश्वरमय है ये बता रहा हूं मैं ईशावास्य उपनिषद का पहला शो ईसावास्तव इदम सर्वम यंच जगत्याम जगत तेन तकते नुंजिता मां ग्रधक धनम उसको त्यागपूर्वक भोग जो कुछ मिल रहा है पू भोग अच्छा मिल रहा है खुश रहो लेकिन ऐसा नहीं कि उस खुश में मधोश हो जाओ न? और मां ग्रद कस्तवित धनम लेकिन किसी और से आपकी तुलना मत करो मां का मतलब होता है मत नहीं ग्रद का मतलब होता है घूरना देखना है ना कस्ते स्व किसी और के धन पर निगाह मत कर किसी और के धन को मत घूर है ना कि वो उसके पास ये है उसके पास ये है उसके पास, है, उसके पास है। क्यों कि तेरे पास जो है वो तेरा अपना किया धरा कमाया है सुख भी और दुख भी है ना क्योंकि दूसरों को देखेगा तो तो हमेशा दुखी रहेगा खुद को देखेगा तो शांति मिलेगी और खुद को किस तरीके से देखना है उस ज्ञान की दृष्टि से देखना है कि मैंने अपना जो किया था उसका मैं अपना फल भोग रहा हूं और उस सब को करते उत्तर हृदय में एक दृढ़ता होती है कि यह जो समस्त सुख दुख के रूप में मेरे को जो मिल रहा है वो मेरे अपने कर्मों का फल है लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे अब कर्म फलों की इच्छा नहीं है मेरे को अब और कर्म-फल भोगने की इच्छा नहीं है तो उस परिस्थिति में इस कर्म-फल को भोगने की जो क्षमता होती है इसका नाम है तितिक्षा। तितिक्षा से अपने कर्म फलों को भोगो आदिशंकराचार्य कहते थे एक मुमुक्षु को तितुक्षु होना चाहिए मुमुक्षु का मतलब है जिसको मुक्ति की इच्छा है जिसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है जिसको अपनी शिव स्वरूपता की या ब्रह्मस्वरूपता की इच्छा है उसको अन्य जन्मों में नहीं आने की इच्छा है पूर्ण जन्म नहीं चाहता है वो उसको मुमुक्षु को तितुक्षु होना चाहिए तितुक्षु होना चाहिए मतलब शांत मन से आने वाले सुख और दुख दोनों को सहने की आदत डालना चाहिए मजबूत हृदय से सुख और दुख दोनों को सहने का आदर डालना चाहिए क्योंकि सुख भी आसानी से हजम नहीं होता सुख में ऐसा सोड़ता है आदमी है ना जिसके अच्छे दिन चल रहे होते हैं वो सोचता अच्छा अच्छा अब ये इतना पैसा कि आप पॉलिटिक्स में घुस जाता हूं अब ये कर लेता हूं वो कर लेता हूं उस प्रकार से आदमी उड़ने लगता है आसमान में क्योंकि वो लगता है कि अभी पैसा आ गया आप क्या करूं इससे ये सुख भोग लू भोग लू भोग लू अरे उसको पागल हो जाता है इसके कितने सुख भोग सकता हूं मैं अधिक से अधिक उन सुखों के पीछे भागने लगता है उसको लगता है ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी निकल जाए और मैं सुख भोगने से वंचित रह जाऊं जबकि वो उसको प्रारब्ध वश वो सुख मिल रहे हैं लेकिन उसके अंदर वो इतना लिप्त तो हो जाता है कि वो अपना मूल कर्तव्य भूल जाता है तो इस तरह वो सुख को भी शांत चित्त से हजम कर रहे हैं इसका जैसे पौराणिक या हमारे जो शास्त्रों का उदाहरण कौन सा है राजा जनक का ये राजा जनक को इतने सुख थे कि समस्त शांत प्रजा पूर्ण रूप से विकसित देश और समस्त देश में सुख शांति और उसके एक छत्र राज। लेकिन उस राज्य के बाद भी उनको तीन के बराबर हृदय में इस बात का अंकार नहीं था कि मैं इस जगह का राजा न वो किसे सुख के पीछे भागते थे जो सुख प्रारब्ध से मिला उस सुख को उन्होंने शांत मन से स्वीकार कर लिया तो शांत मन से सुख को स्वीकार करना बहुत कठिन है दुख को स्वीकार करना भी कठिन है है ना इसलिए शांत मन से सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर लेने में प्रितीक्षा है वही वही आदि शंकराचार्य बोलते थे कि प्रितीक्षा से अपने शांत रूप से अपने सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो तो ऐसा तो जिसका ग्रहण निश्चय है तो नहीं फल लोक है, उसको इस लोक में इस संसार में कोई फल नहीं मिलेगा उसके समस्त पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे उसके समस्त पाप भी नष्ट हो अब विद्वेतवा द्वैतवादी कहीं पर बात चल रही हो और हम कहते समाज तो समस्त पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो वो बोलेंगे या, ये ऐसा काम करने क्यों कि पुण्य नष्ट हो जाए पाप को नष्ट करो पुण्य को, को नष्ट करो लेकिन एक योगी वो जानता है कि जितने बंधन पाओं में बेड़ियों के रूप में पाप के हैं उतने ही बंधन पाओं में बेड़ियों के रूप में पुण्य के हैं एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है बेड़ियाँ तो दोनों हैं अगर आपको कह कि जेल में डालेंगे लेकिन आपको दो किलो सोनों की बेड़ी से बांध के रखेंगे तो वो वो क्या आपके लिए अलंकार होगा क्या बेड़ी तो बेड़ी है बंधन तो बंधन है चाहे आप सोने के पिंजरे में बंद करके रखो तो भी बंधन है इसलिए पुण्य है वो सोने का पिंजरा है पाप है वो लोहे का पिंजरा है पर पिंजरे दोनों है कि जब पुण्य आपने किए और पुण्य का फल भोगने के लिए सुख भोगने के लिए जब आप तत्पर होते हो तो उसके लिए फिर से नया जन्म लेना पड़ेगा और उस नए जन्म में आपसे फिर अन्य नए कर्मों होंगे उन नए कर्मों में अच्छे बुरे दोनों होंगे और उनके लिए आपको फिर नया जन्म लेना पड़ेगा इस तरह उस चक्र से आपकी मुक्ति कठिन हो जाएगी लेकिन जैसे ही आप सोचोगे कि मुझे मेरे पाप भी नष्ट करना है अगर मेरे पुण्य भी नष्ट करना है मुझे इन सबसे कोई सरोकार नहीं है न तो कोई सुखभोगने में को जन्म लेना कोई दुखभोगने का को जन्म लेना मेरे को तो एकमात्र अपना शिवस्वरूपता चाहिए शांति चाहिए तो उस परिस्थिति में आपके पुण्य पाप दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उसकी ऐसी दृढ़ इच्छा होती है कि जब दृढ़ भावना होती है हृदय के अंदर कि जो कुछ मेरे पाप पुण्य के कारण जो कुछ शरीर में सुख दुख आ रहे हैं उनको मुझे शांत चित्र से भोगना है और आगे मुझे अब कोई इच्छा नहीं है नए कर्मों को करने की तो उस परिस्थिति में उसको संसार में कोई फल नहीं होता है सकल विकल्पान प्रतिबुद्धो भवना समीरणतः आत्मज्योतिषी दिप्ते जब व्योतिर्मयो भवती अब इस प्रकार का ज्ञानी अपनी आत्मज्योति में समस्त विकल्पों का हवन कर देता है जैसे अगर आपने जलती हुई आग में किसी एक लकड़ी की मूर्ति का हवन कर तो वो मूर्ति क्या आपको वापस उस रूप में आएगी क्या वो हमेशा के लिए नष्ट प्राय हो जाएगी और वो भस्म होने के बाद में समस्त भस्म के साथ में वो भी एक भस्म मिक्स होगा इस तरह वो अपनी आत्मज्योति में या अपनी चेतना की अग्नि में उन समस्त विकल्पों का विकल्पों का मतलब जो ये अच्छा है ये बुरा है ना ये अपना है ये पराया है ना ये पापी है ये पुण्यात्मा है ये संत है ये डाकू है जितने विकल्प उसके दिमाग में उन सब का उस आत्मज्योक्ति में, में है, फिर मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं ज्ञानी हूं मैं गरीब हूं मैं वृद्ध हूं मैं जवान हूं अपने बारे में भी कई विकल्प होते हैं स्वयं के बारे में उन समस्त विकल्पों का वो अपनी स्वयं की चेतना में हवन कर देता है उसमें आत्मज्योति में लीन कर देता है उसको और इस तरह हवन करता हुआ और स्वयं ज्योतिर्मय हो जाता है उसकी स्वयं की वो जो कुछ भी आप हवन करते हैं। उसके बाद में कहा तो अपने स्वयं की ज्योति प्रज्वलित हो, हो जाती है। और उस ज्योति में वो शिव शिवमयता प्रज्ज्वलित हो जाती है और उसकी स्वयं की अब ये कभी मत सोचना ये बड़ी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हम कहां से लाए हम कैसे कर पाए यह आपको बाहर से कुछ भी करना है आपको न हिमालय पर चढ़ना है ना कोई कपड़े बदलना है ना कहीं किसी के साथ में कोई अलग तरह का व्यवहार करना है ना किसी को बोल के बताना है ये आपकी सारी साधना आपके अंदर की आपके भीतर है आप कोई सुख दुख में आप कितने स्थिर रहते हो इसके लिए आपको बाहर किसी साधन की जरूरत नहीं है ना बाहर किसी को कहने की जरूरत नहीं है ना कोई हिमालय पर जाने की जरूरत है ना कोई नए तरह के कपड़े पहनने की जरूरत है और इसीलिए जो वास्तविक में ज्ञानी होता है उसका पड़ोसी भी नहीं जानता कि ज्ञानी लेकिन उसको इस बात का एहसास जरूर होता है कि इसके पास जब जाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है इसके पास बैठता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है positive. उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से क्योंकि उसके अंदर से जो शिवमयता की ज्वाला जल रही उसके अंदर उस शिवमयता की लहर से कोई अछूता नहीं रह सकता अभी अपने उसमें जब पढ़ेंगे अपन सूत्र में आएगा वो कि जाने के पास जब वो बैठता है तो उसकी महक से धरती से लेकर स्वर्ग तक सब कुछ महक जाता है जब उसके पास वो जहां जहां चलता है जहां जहां जाता है जिन जिन से मिलता है वो सब लोग उसकी महक से अछूते नहीं रह सकते हालांकि फिर भी वो उसको गहरे से नहीं पहचान पाते क्योंकि वो तो उसकी अपने अंदर की बात है उसकी अपनी भावना है उसके हृदय के अंदर की चेहर इसलिए आप ये कभी मत सोच लेना कि ये सब चीजें असंभव मेरे लिए जब दृढ़ता अपनी मजबूत बनाओगे तो इसमें असंभवता नहीं है कठिनाई जरूर है असंभाव्य नहीं है संभाव्य है कठिनाई जरूर है कठिनाई किस चीज से है हमको अपने आप से लड़ना चाहिए दृढ़ता हमारी बने रखे, लेकिन दृढ़ता कब आती है जब हमको ये स्पष्ट ज्ञान होता है स्पष्ट जानकारी भी होती है कि मेरे शरीर को होने वाले कष्ट और मेरे शरीर को मिलने वाले सुख ये दोनों मेरे अपने कर्मों के फल हैं और अब इन कर्मों के फलों से मुझे भोगने के बाद ही मुक्ति मिलेगी ना? दुख में हम अगर कहना कि मैं बहुत दुखी हो गया मैं तो दीनहीन गरीब हो गया मैं परेशान हो गया तो ये क्या है ये मेरा अपना अणोमल जो मुझे अपने आप को दीनहीन गरीब छोटा सा इकट्ठा एक अणु के रूप में था। मेरे विशालता को समेट दिया उसने एक छोटी सी चीज लेकिन जब हम इस चीज से इंकार करते कि नहीं जो भी होगा हम दर्द सहन करेंगे पढ़ा होगा एक पौराणिक कथा में कि शिव ने विष पी लिया इस कहानी पुरानी है लेकिन उसका महत्व तो यहां पे आपको समझ में आएगा जब हम ये पढ़ने जा रहे थे समझ में आते कि उन्होंने आपके परिवार में ले लो आप परिवार में 10 लोग हैं आप है ना उन 10 लोगों के बीच में आपको परेशान कर दिया लोगों ने कमाओ भी तो तुम गाली खाओ भी तो तुम काम करो तो भी तो तुम है ना लेकिन ये सब विपरीत परिस्थितियों में या विषमता के बीच में भी आप विषधर बन सकते कि चलो सब मेरे को दे दो जिम्मेदारी भी मेरे को दे दो कमाऊंगा भी मैं परेशानी भी तुम मेरे को गाली भी मेरे को दे दो सब मैं यहां है गले मटका लूंगा दे दो मेरे को गाली लेकिन मैं अंदर से प्रसन्नता से तुम्हारे रक्षा करता चला जाऊंगा प्रसन्नता से तुम सबका कल्याण करूंगा शिव का मतलब होता है कल्याण शिव का शाब्दिक मतलब होता है कल्याण हाँ। तो शिव ने सबके कल्याण के लिए उस विष को स्वयं अपने गले में रख इसलिए वो नीलकंठ बन गए उनका गला नीला बन गया क्योंकि विष रखने की वजह से उनके गला नीला पड़ गया तो इसलिए वो नीलकंठ के अंदर तो इस तरह एक व्यक्ति अपने परिवार में नील कंठ बन सकता है शिव बन सकता है कल्याणकारी बन सकता है उस परिवार का कल्याण भी करता है और उस परिवार की जिम्मेदारी भी लेता है उन लोगों के ताने भी सुनता है उन लोगों की ओर से उसको बुराई भी मिलती है अपेश भी मिलता है अपेश भी क्या अपमान था कि एक को तुमने अमृत दिया एक को लड़की दी और एक को तुमने जहर दे दिया वहीं खड़े थे सभी ही देवता और वहां से निकला जब सबसे पहले विष, तो शिव जी को पकड़ा दिया फिर आखिर में अमृत निकला कन्या निकली तो विष्णु जी को दे दी क्योंकि भेदभाव क्यों क्योंकि मालूम था यही है जो सहन कर सकता है जो यहां पे भी विश को रख लेगा और तब भी वो दृढ़ता से खड़ा रहेगा इसलिए विष को गले में रखने की या विषधर की भावना ये भावना कि मैं इस विष को भी सहन कर सकता हूं तो आप अब सोचो कि क्या परिवार में एकदम असंभव है नहीं संभव है ये हमारी दृढ़ता पर निर्भर करता है हम क्या होता है बोखला कहते हैं मैं सब कुछ करता हूं और मेरे को ताने सुनना पड़ता है है ना ये सब लोग मस्ती मार रहे है। हैं काम धंधा करते नहीं गर्म रोटी इनको चाहिए मेरे लिए आता हूं बासी रोटी पड़ी रहती है मैं सब कुछ काम करता हूं घर लोगों का करता हूं इतने लोगों का काम किया और मेरे को उल्टी सुल्टी बातें बोल रहे तो ये चीजें हम प्रतिक्रिया करते हैं है ना विष को उगलते हैं लेकिन शो क्या करेगा उस को उगलेगा नहीं उस विष को कंठ में रख लेगा बल्कि क्या करेगा कल्याणमय वचन बोलेगा विष तो यहां रखेगा उसके बावजूद उसके जीबान से कभी विष बाहर नहीं आएगा इसलिए उसको बोलते हैं कि वो नीलकंठ उसके मतलब जीव कंठ नहीं बोलते जीव उसकी नीली नहीं हुई उसका कंठ नीला उसका वाणी भी नीली नहीं हुई उसकी वाणी भी जहरीली नहीं हुई उसकी वाणी कैसी थी शिव वाणी थी शिव का मतलब कल्याणमय वाणी थी इसलिए यहीं से हमको समझ में आता था कि परिवार में अगर हमारे एक जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी लेते हैं ताने भी सुनना पड़ते बुराई भी लेना पड़ती बुराई भी माथे आ है सब कुछ तो भी वो वहां पर वो नीलकंठ बने था। और जब हम एक मिशन की तरह ये काम करते हैं कि नहीं यार ये तो करूंगा मैं चाहे मेरे को बुरई दो चाहे मेरे को गालियां दो चाहे मेरे को अपयश दो सब यहां धरलोगा फिर भी मैं तुम्हारे लिए कल्याणमय भाषा बोलूंगा तुम्हारे कल्याण की भावना करूंगा तुम्हारे कल्याण के लिए काम करूंगा तो उस समय आपकी अपनी अंतर्दृष्टि आपकी तरफ हो जाएगी आपकी आत्मा आपकी तरफ हो जाएगी और समय आपके हृदय के अंदर जो दृढ़ता मिलेगी उस दृढ़ता की तुलना आप किसी से करते हैं। और उस वक्त जब आपकी दृष्टि में समस्त लोग अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगेगा उस समय आपको ऐसा लगने लगेगा एक अत्यंत अंतरिक आनंद की सृष्टि होती जो होगी काम मिशन की तरह करो इसलिए आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब तक उसका नहीं देखो इस बात का तब तक ये बाहने कहने का मतलब भी इन कुछ नहीं है कि दृढ़ता से वो ऐसा करेगा तो उसको कैसा होगा यह हमको लगेगा वो तो वो योगियों की बात है हमारी थोड़ी नहीं ये हमारी बात है अन्य हमको कहीं नहीं जाती हमको योगी योगी यानी कैसा है योगी क्या योगी को गेरेवे वस्त्र पहनना पड़ता है कि नंगा घूमना पड़ता है हाथ में कमंडल लेना पड़ता है या कि योगी को पहाड़ पर जाकर बैठना है गुफा में छिपना पड़ता है ऐसा कुछ भी नहीं है योगी आप वो भी जींस पहन के भी घूम सकते हैं टी शर्ट पहन के भी घूम सकता है उससे मतलब नहीं है आपकी बाहरी आवरण से उससे कुछ लेना देना नहीं आपके भीतर क्या चल रहा है वही योगी और यही बात फिर हम हाँ वो की कोई बात आई थी गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को कही थी तू भाग जाए युद्ध छोड़ के भाग जाए ये तो मेरे काका बाबा मामा ससुर गुरु सब सामने खड़े हैं मैं इन लोगों को कैसे मारूं इनको मार के क्या करूंगा जीत के तो फिर तेरा सन्यास भी सफल नहीं हो सकता कैसे होगा सफल तेरा सन्यास क्यों कि तू उन सबको अपना मार के मान के भाग रहा वह है वहां सामने राक्षस होता जरूर लड़ पड़ता और वहां सामने रिश्तेदार दिखे तो भाग लिया ते नहीं क्योंकि अभी भी तू शरीर के स्तर पर खड़ा जब शरीर के स्तर से उतर कायावरोहण कर तब तू देख कि तू कौन है इस जमीन का सच्चा वारिस राजा और ये आतताई जो कब्जा करके बैठे हैं अब तेरा कर्तव्य है कि इनको हटा कोई भी हो वो भी मरे हुए हैं तुम वह, वो भी मरेंगे तुम भी मरोगे लेकिन अगर तुम युद्ध में धर्म युद्ध में तो की प्राप्ति होगी स्वर्ग को जाओगे यहां से भागने के बाद स्वर्ग नहीं मिला क्यों नहीं मिलेगा क्यों कि तुमने अपने कर्तव्य से भागे और सामने वाले जो थे वो आपके रिश्तेदार थे इसलिए तुमने उनसे पंगा नहीं लिया या फिर तुम कायर खेलाओगे डर गए तुम या तो कायर खेलाओगे या मोहित कि तुम उनसे मोहित हो गए कि अरे यारे इन सब लोगों को क्यों मारना तो ये दोनों परिस्थियां तेरे लिए यशदायी नहीं है न तो कायर बनना यशदायक है न मोहित कि तुमने अपने रिश्तेदारों को देख के अपना तेने कर्तव्य छोड़ दिया इसलिए अपना कर्तव्य करो और समय कर्तव्य की राह में जो कोई भी आ रहा है वो तुम्हारा आतताई है दुश्मन है ना? तो इस तरह अगर हम भी अपने दैनिक जीवन में यहां से शुरू करें अगर कि हम अपने घर परिवार के अंदर ही शुरू करें नीलकंठ बनने की प्रक्रिया तो उस प्रक्रिया में अपने को एक आंतरिक शक्ति और ताकत की जो अनुभूति होगी उसकी आप तुलना ही नहीं कर सकते किसी चीज से और जब हम इस बात को जानते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करना उचित है उस समय ही हमको बात समझ में आएगी कि इसका कितना महत्व सामान्यतः हम इन चीजों का महत्व तो नहीं समझ पाते और नहीं समझ पाने के पीछे साधारण कारण है कि हम एक सामान्य प्रतिक्रिया करते हैं कि ये सब देखो तो मैं ये सब कर रहा हूं और मेरे को लेकिन वो जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध जैन कर्मों का फल है यह मानकर हम शांत चित्त तितिक्षु बन सकते हैं अशनन अब एक और पढ़ लेते हैं आज का थोड़ा सा समय अशनन यदवा तदवा संवितो येन येन चित यत्र यचन निवासी विमुचते सर्वभूतात्मा अब आपको जब जो ये आदमी जो नीलकंठ बना हुआ है सब सुख दुखों को अपने गले में करते और सब कर्मों को कल्याण की भावना से करते हैं उस वक्त उसके हृदय में ना तो अहंकार की भावना है कि मैं कर रहा हूं ना उस बात की भावना है कि किसी को दुख देना है बल्कि आनंद के भावना से काम कर रहा है वो अच्छा नीलकर्ण बनके आपको अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैं देखो कर, अच्छा कर रहे हूं तब मेरा गले तो फिर भी अच्छा कर रहे हो नहीं उसमें हृदय में ही कल्याण हो उसके कल्याण कल्याण कर रहे हो वही शिव है तो ऐसा जब करे तो वो व्यक्ति कैसा होगा आशनन अदवा अद्वा। तदवा वो कहीं भी कुछ खा लेगा आप किसी के भी घर गए अरे उनका भैसा आओ, भोजन तो वो वहां खा लेगा जो मिल गया उसको जो उसके प्रारब्ध में जहां जहां जाना लिखा है वो तो जहां जहां जो भोजन उसकी किस्मत में मिल रहा है उसको वो खा लेगा खाने में वो ये नहीं कहा ये तो अशुद्ध है ये तो छुआ हुआ है ये तो पानी का है ये तो दूध का है ये फलाने के घर का है ये विजाति के घर का है ये मलेच्छ के घर का है उसको इससे वो जो भी मिलेगा उसको आनंद से खा लेगा अगर बहुत दो लोग देखें खाने में नखरे करने वाले हम ऐसा खाएंगे अपरस में खाएंगे छुआवानी खाएंगे है ना ये इस भावना से ठीक विपरीत भावना है कि वो जो मिलेगा उसके प्रारब्ध से उसको सहज स्वीकार कर लेगा तो अशनन यदवा तदवा सवितो ये के नक्षर छा देने वो कुछ भी पहन लेगा ये स्पष्ट अपन अभी बात कर रहे करेगा कि जींस भी पहन सकता है टी शर्ट पहन वो कुछ भी जो उसको उपलब्ध होगा वो पहन लेगा अच्छा खूब सुंदर कपड़े मिल गए तो वो भी पहन लेगा और अगर उसको फटे टूटे मिल गए तो वो भी पहन लेगा वो तो उसका प्रारब्ध में होगा कि उसको रेशमी कपड़े खूब मिलेंगे तो वो पहन लेगा उससे ऐसा भी नहीं कि ये नहीं पहनना मेरे को क्यों नहीं पहनना उसको जो उसको प्रारब्ध से मिल रहा है अच्छा कपड़ा तो अच्छा पहन लेगा बुरा मिल रहा तो बुरा पहन लेकिन अच्छा पहनना कब बुरा है कि जब वो बुरे से नफरत और बुरा पहनना कब बुरा है जब अच्छे की इच्छा हो आपको बुरे कपड़े मिले और क्या नहीं यार अच्छे मिल जाते तो ठीक रहता तब वो बुरा पहनना भी बुरा है और अच्छा पहनना कब बुरा है जब ऐसा लगे कि नहीं ये इसके सिवा मैं नहीं पहन सकता ये पहनूंगा मैं तब आपको वो कपड़े भी पहनना गुना है ना लेकिन अद्वैतवादी क्या करेगा अच्छे मिल गए तो अच्छे पहन लिए बुरे मिल गए तो बुरे पहन ले उनमें दोनों में पहनने पर उसको कोई फर्क नहीं आएगा तो कुछ भी खा लेगा कहीं भी खा लेगा और कुछ भी पहन लेगा यत्र क्वचन निवासी कहीं भी ठहर जाएगा वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं मेरे को शुद्ध स्थान में ठहरना है आश्रम में ठहरना है मंदिर में ठहरना है नहीं उसको अगर वो शमशान में भी ठहरने की जगह मिल जाएगी तो ठहर जाएगा क्योंकि उसके लिए मंदिर और शमशान में कोई फर्क नहीं है नहीं। उसके जगह उसकी सभी जगह एक जिस है तो यत्र क्वचन निवासी वो कहीं भी ठहर जाएगा विमुचित स्वर्वभूतात्मा ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से समस्त कर्मों से मुक्त है और वो शिव स्वरूपता के दलीज पर खड़ा है कि अपना शरीर छोड़ छोड़ने के बाद वो शिव स्वरूप हो जाएगा ये आप जो, जो जो अपने पढ़ रहे हैं ना अंदर की तरफ बहुत आंतरिक दृढ़ता पैदा करती है बेहद दृढ़ता पैदा करती है क्योंकि हमारे अपने घर हर परिवार में देखो आप ऐसी समस्या है जिनको देख के आंख में आंस होया अरे ऐसा है अरे वैसा है कौन सा परिवार है जहां नहीं हर एक परिवार में कुछ ना कुछ तो दुख है कुछ बीमारियों की वजह से कहीं पैसों की वजह से कहीं संतानों की वजह से कहीं आपसी रिश्तों की वजह से कहीं सामाजिक कलंकों की वजह से कई कारणों से घर में समस्या है। लेकिन उन सबके बीच में नीलकंठ बन के रहना वो एक योगी का पहला कर्तव्य। तो अश्न यद्वा तदवा समितो एन के न क्वचन निवासी विमोचित सर्वभौत आत्मा वो समस्त बंदरों से मुक्त है मेरे ख्याल में आज अपन लिखने पड़ते हैं फिर इसके बाद